ईशा ईशावाश्योपनिषद के ष्ठ मंत्र का विचार हो गया सप्तम मंत्र का विचार आज होना है इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा जो ज्ञान निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताया गया इसलिए प्रथम मंत्र है सूत्रात्मक और उसका व्याख्यान मूल उपनिषद में ही तृतीय मंत्र से आठवें मंत्र तक छह मंत्रों से है जो प्रथम मंत्र के द्वारा सूत्रित तो आत्मज्ञान है उसकी प्रशंसा के लिए तृतीय मंत्र के द्वारा निंदा की गई अज्ञान की अब जिस आत्मस्वरूप के अज्ञान से संसार प्राप्त होता है और जिसके ज्ञान से मोक्ष होता है वह आत्मस्वरूप कैसा है ऐसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चतुर्थ और पंचम मंत्र में आत्मस्वरूप का वर्णन हुआ कि वह स्वतः निर्विकार है उपाधि के संसर्ग से विकारी सा प्रतीत होता है यह बताया गया पंचम तथा चतुर्थ मंत्र के द्वारा स्वतः निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभव जिसे होता है उसे दृष्ट फल जीवन मुक्ति प्राप्त होती है इसे पंचम मंत्र में कहा गया ये छठे मंत्र में कहा गया भूतानि यु सर्वाणी भूतानी आत्मनेवापश्यूतेषु चात् तजुगुपते तो यह यने जो विवेकपूर्वक वैराग्य होने के कारण एष्णात्र्यागी सन्यासी है वह यदि आत्मा को जानता है किस रूप में तो यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मनेवापश्यति ये सारा संसार प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अपने अपने अलग अलग नाम रूप से प्रतीत हो रहा है उसे वस्तुतः आत्मरूप ही देखता है अनुभव करता है कि आत्मा से अतिरिक्त यह नाम रूप कर्मात्मक संसार है नहीं अविद्या से लेकर के यानी मूल प्रकृति से लेकर के प्राकृत समस्त जगत की आत्मा की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है आत्मा की सत्ता से ही सत्तावानसा यह प्रतीत होता है ऐसा अनुभव करता है और सर्वभूतेषु चात्मान से भी यही कहा गया कि अध्यारोपित जो सारा जगत है उसके अधिष्ठान के रूप में प्रत्येक वस्तु में आत्म स्वरूप को अनुशुद्ध देखता है आत्मस्वरूप को यानी स्वयं को ही अनुभव कर रहा है उसका फल होता है कि तत्व नीजु तो इस प्रकार का अनुभव जिसे हो रहा है कि आत्मा से यानी मेरे से अलग और कुछ प्रकृति तथा प्राकृत जगत ही नहीं मैं ही मैं हूं तो किसी को भी स्वयं से कभी घृणा नहीं होती और जिसके दृष्टि में आत्मा ही आत्मा है और दूसरी कोई अनात्म वस्तु है ही नहीं उसके अंदर फिर घृणा प्राप्त नहीं होगी घृणा का अभाव प्राप्त है उस प्राप्त घृणा भाव का ही अनुवाद तत्व विजुगुप्सते से किया गया इस प्रकार यह निर्विकार आत्म स्वरूप का ज्ञान दृष्ट फल जीवन मुक्ति का हेतु है ये कहा गया इसी फल को दूसरा मंत्र सातवां मंत्र शब्दांतर से कह रहा है इसलिए भाषाकार भगवान सातवें मंत्र के अवतरण में लिखते हैं कि इमम एव अर्थम अन्योपि मंत्र आह इमम एव अर्थम इसमें इमम यह सर्वनाम है इदम शब्द है ना उसका द्वितीय का एक वचन है इमिंग में अर्थ का विशेषण है तो इमम यह सर्वनाम परामर्शक होगा जो ष मंत्र का अर्थ है उसका इसलिए इमम एव अर्थम का अर्थ है ष्ट मंत्र के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है आत्मज्ञान का फल मुक्ति है हित्याक इसी अर्थ को अन्योपि मंत्र यानी ये सप्तम मंत्र भी बताता है आह यानी बताता है कहता है तो सप्तम मंत्र का उच्चारण कर लें सर्वाणि भूतानि आत्मे मोह आत्म वूत तो मोहकमुश्यत तो यवाणी भूता स्र्व काले इस समय का परामर्शक है और इस योनाम को समय का परामर्शक मानने से यह ज्ञापित हो रहा है कि प्रकृत जो ईश ईश्दार्थ सर्वात्मा है ब्रह्म है प्रत्येगात्मा है वह दुर्विज्ञ है उसका बोध सहसा नहीं होता है ये नहीं कि आत्मजिज्ञासु बन करके गए गुरु के पास और गुरु ने कहा तत्व और अहम ब्रह्मास ऐसा अनुभव हुआ ऐसा नहीं होता सहसा इंद्र को भी प्रजापति जैसे आचार्य से अहम ब्रह्मास्मित कारक बोध प्राप्त करने के लिए साधनों के साथ 101 वर्ष बिताने पड़े तब जाकर के ज्ञान हुआ का मतलब सहसा यह प्रकृत आत्मवस्तु अनुभव में नहीं आती लेकिन उसी आत्मवस्तु की जिज्ञासा लेकर के साधक आत्मवस्तु के अनुभव की योग्यता संपादन के लिए अंतकर्णस्थ दोष निवृत्ति के साधनों को करता रहता है तो कभी न कभी उस दुर्विज्ञ आत्मस्वरूप का अनुभव हो ही जाता है तो जब होगा ऐसा यश्मिन का अर्थ है यदा यानी जब भी होगा दुर्विज्ञ होने पर भी कभी होगा ही नहीं ऐसा नहीं जब होगा योग्य होंगे तब तो ये कहा जा रहा है कि यश्मिन यानी यश्मिन काले इसका अन्वय हो जाएगा उत्तरार्ध में तत्र शब्द के साथ तो तस्मिन एव काले यानी ज्ञान उत्पन्न होते ही जिस समय ज्ञान उत्पन्न होगा उसी समय संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती है का मतलब बाध होता है जिस समय अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है उसी क्षण ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ समूल संसार बाधित होता है उसका सत्यत्व ज्ञान से पहले जैसा प्रतीत होता था ऐसा सत्यत्व प्रतीत नहीं होता ये ज्ञान का फल बताया जा रहा है समूल संसार का बाध ही मोक्ष है द्वैत का बाद हो जाए तो अद्वैत अभिव्यक्त ही है फिर ये यहां पर बताया जा रहा है इसलिए यश्मिन का अर्थ है यश्मिन काले भास्कर भगवान यश्मिन इस शब्द को यश्मिन काले इस अर्थक भी मानेंगे काल का परामर्शक और इससे ज्ञापित हो रहा है प्रकृत आत्मवस्तु अति दुर्विज्ञ है करके और सर्वनाम स्वभावतः काल तो यहाँ पर प्रकृत नहीं है ना और सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं इसलिए अप्रकृत काल का परामर्शक कैसे होगा ऐसी शंका यदि कोई कर, करता है तो भाष्कर भगवान यशविन इस सर्वनाम को प्रकृत आत्मवस्तु का भी परामर्शक मानते हैं यिन प्रकृत आत्मनी ऐसा भी अर्थ करता है तो यशमिन शब्द काल का परामर्शक है एक पक्ष में उस समय प्रकृत आत्मवस्तु में दुर्विज्ञत्व तो ज्ञापित करेगा और जब आत्मवस्तु का ही परामर्शक होगा तो यशमिन आत्मनी ऐसा लगाना भूतानि आत्मैव अभूत आत्मवत तो जिस पक्ष में अस्द आत्मनि का पराममर्शक होगा आत्मा का प्रकृत उस समय विज्ञाते ये अध्यार करना पड़ेगा ये प्रकृते आत्मनि विज्ञाते सति विज्ञाते ऐसा एक अध्यार करना तो आत्मनि विज्ञाते सती ये अर्थ निकलेगा तो विजानत यानी आत्म आत्मज्ञ के लिए विजानतः षष्टि का एक वचन है व्युपसरपूर्वक ज्ञान धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर और जा आदेश होकर के ज्ञाधातु के स्थान पर सूत्र है एक और ये बन जाता है ग्या धातु उसका है ना स्नाविकरण कौन से उसमें होता है स्ना विकरण कौन से गण में होता है भुआदि गण में तो शप विकरण आधादि गण में लोक तो स्ना क्रियादिभ्योषणा क्रीणाति क्रियादिगण का है, है क्रियादिगण का इसलिए जानाति क्रीणाति जैसी बनता है ना तो गण की है और वी उपसर्ग ज्ञा धातु क्षत्रि प्रत्ये क्षत्री का अत और बचा जो ये बचा आपका वी जाना बना ना के आका लोभ भी हो जाता है क्षत्रि प्रत्येक होने से तो वी जानन बन जाता है विजानत शब्द का सृष्टि का क्वचन है विजानत का अर्थ है विदुषाह विजानत का अर्थ निकलेगा विदुषा का मतलब आत्मतत्व तो आत्मा विज्ञात होने पर आत्मज्ञ को जब आत्मा विज्ञात होता है, तो आत्मा के विज्ञात होते ही क्या हो जाता है कि भूत सर्वानी भूतानी आत्मव अभूत तो सब भूत भूत शब्दी तो शब्दित प्रव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी अनात्म वस्तुएं आत्मा एवं अभूत का आत्मा से अभिन्न प्रतीत हुए आत्मा से अलग नहीं हैं आत्मा में ही अध्यस्त होने से आत्म स्वरूप ही हैं ये निश्चय हुआ विद्वान को इस प्रकार ये जब विद्वान को आत्मा ही आत्मा यह समस्त भूत है ऐसा आत्मज्ञान होता है आत्मा विज्ञात होता है तो तत्र तो यश्विन जब काल का परामर्शक होगा तो तत्र भी काल का परामर्शक हो जाएगा यशविन शब्द जिसका परामर्श करेगा उसी को तत्र शब्द बताएगा प्रथम पक्ष में जब यशिन शब्द काल का परामर्श करेगा तो तत्र का भी अर्थ निकलेगा तस्वे जिस समय आत्मज्ञान होता है उसी समय को मोह एक अनुपश्यत को मोह क शोक तो एक यानी अद्वैतम अनुपश्यत यानी अनुभवत एकत्व का अनुभव जिसे हो रहा है अद्वैत का अनुभव जिसको हो रहा है उसे फिर क मोह मोह का अर्थ है विपर्यास यानी अध्यास विपर्याय है अध्यास वो अध्यास कहाँ रहेगा कह शब्द आक्षेपार्थ में का उत्तर मिलेगा उसका अध्यास नहीं रहता जिस समय अद्वैत बोध होता है उसी समय ये जो द्वैत ज्ञान है मोह शब्दित विपर्य अद्वैत का अद्वैत का विपर्य हो जाएगा द्वैत तो द्वैत विषय को ज्ञान बाधित हो जाता है नहीं रहता और जब मोह ही नहीं रहा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो आत्म अज्ञान से ही शोक होता है तर और वह आत्म अज्ञान निवृत्त हो गया शोक का कारण अध्यास निवृत्त हुआ जिसके अंदर अध्यास नहीं है उसे शोक नहीं होता गता सुन गता सुन चुन नानु सोचनती पंडिता इससे बताया गया पंडित है अध्यास रहित आत्मज्ञ उन्हें शोक नहीं होता तरती शोकम आत्मवित तो इसलिए कहा कि आत्मज्ञान से कह शोक एकत्व अनुभव कर रहा है जो यानी आत्मज्ञ है उसके अंदर खोजने पर भी शोक नहीं मिलता वह शोकाकुल नहीं होता क शोक तो एकत्व अनुपश्यत कह मोह कह शोक ये हुआ आगे हैं जब यशिन शब्द द्वितीय पक्ष में आत्मनी का परामर्शक है तो तत्र शब्द का भी अर्थ निकलेगा आत्मनी स्वरूप तो तो में, में शोक नहीं होता हाकि जो प्रारब्ध है कार्यक्रम संघात का उस कार्यक्रम संघात में, में प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी लेकिन अज्ञानी जैसे शोकाश्रय मन के साथ तादाद में करके शोक काल में अपने आप को शोकाकुल अनुभव करता है ऐसा शोकाकुल नहीं होगा आत्मज्ञ शोक विशिष्ट मन का भी अपने आप को साक्षी ही अनुभव करेगा सर्व साक्षी है इसलिए अपने में नहीं देखेगा मन में तो रहेगा ही बुद्धि में तो रहेगा ही शरीर में जो प्रारब्ध के कारण आने हैं रोग आदि वो तो आएंगे ही लेकिन जैसे दूसरे के रोगादि को दुख को देखते हुए भी हम मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते क्योंकि दूसरे के शरीर में हमारा तादात्म्य अभ्यास नहीं है जिस अपने उपाधि में तादात्म्यभ्यास है उसके धर्म को अपने में देखते हैं ऐसे ज्ञानी का बाकी कार्यक्रम संघात के तरह ही अपने कार्यक्रम संघात से भी तादात्म्य निवृत्त होता है इसलिए सब कार्यक्रम संघात जैसे सुखी दुखी हैं ऐसे अपने कार्यक्रम संघात को भी प्रारब्ध भोग काल में सुखी या दुखी वो देखता है लेकिन उससे अपने आप को सुखी दुखी नहीं मानता संसार के किसी भी कार्यक्रम संघात में उसका तादाद में अभ्यास न होने से सुखी दुखी अपने आप को किसी भी कार्यक्रम संघात के सुख दुख से अनुभव नहीं करता किसी भी का मतलब अपने उपाधि के भी सुखित्व दुखित्व धर्म से विशिष्ट होने पर अपने आप को सुखी दुखी अनुभव नहीं करता मन है।, मन है नहीं नहीं साक्षी तो उससे अलग है, अलग है। तो वो मन उपाधिक है ओ, ये जो है सुख दुखादि से युक्त मन है इत्याकारक जो एक वृत्ति है इस वृत्ति से उपहित जो साक्षी वह अपने आप को उस वृत्ति से भी अलग देखता है वो वृत्ति का भी साक्षी है इसलिए उस वृत्ति से युक्त नहीं देखता है वो निर्विकार है साक्षी तो हा तो वृत्ति के द्वारा होने ठीक है साक्षी तो वृत्ति के द्वारा हैं, लेकिन वो वृत्ति भी के धर्म को वृत्ति के साथ तादात्म्य करके अपने में आरोपित नहीं करेगा ठीक है ये हम कह रहे हैं इसलिए वो उस समय भी निर्विकार ही रहेगा अनुभव नहीं करेगा कि मैं सुख सुख दुखादि विकारों से विकृत हूं क्योंकि किसी भी वृत्ति में, में उसका तादात्म्य नहीं है सभी वृत्ति का वो दृष्टा ही है और दृष्टा दृश्य के गुण दोषों से असंश्लिष्ट रहता है ये है तो जब तत्र शब्द का अर्थ आत्मनि करते हैं यानी यशविन शब्द आत्मनी का परामर्शक होगा तो तत्र का अर्थ निकलेगा तस्विन आत्मनि तो उस विज्ञात आत्म स्वरूप में निर्विकार आत्म स्वरूप में मोह का शोक वहां न तो मोह है न तो शोक है और शोक मोह का कारण अज्ञान भी नहीं है और शोक मोह के कार्य सुख दुखादि संसार भी नहीं है का मतलब समूल संसार की निवृत्ति है संसार समूल संसार की निवृत्ति ज्ञान से होती है का अर्थ बाद समूल निवृत्ति हुई बाध हुआ का अर्थ है आत्यंतिक निवृत्ति हुई यही मोक्ष है इस प्रकार ये प्रकृत आत्म स्वरूप बोध का फल मोक्ष यह मंत्र बता रहा है इसका भाष्य है भाष्य को देखिए इस पद का अर्थ प्रथम पक्ष में कर रहे हैं काले काले और काले यह अर्थ करके भाष्कार भगवान यह बताने जा रहे हैं कि प्रकृत आत्मवस्तु दुर्विज्ञ है इसे दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि अति गहन से तत्व झटीति बुद्ध्याव इति ये शब्द को काल का परामर्शक इस अभिप्राय से माना जा रहा है कि जो अति गहन तत्व है गहन का अति गहन का अर्थवा अति दुर्विज्ञ गुह तो अतिगुह्य जो तत्व या स्वरूप है वह झटिति एव बुद्धारोहा भावम झटीती का अर्थ होता है शीघ्र और झटिति एव का अर्थ निकलेगा जल्दी ही शीघ्र ही बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता बुद्धारूह भावम तत्त्वस्य। से जो अतिगुह्य तत्व है वह सहसा बुद्ध्यारूढ़ नहीं होता है इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए यशविन शब्द को काल का परामर्शक भस्कर भगवान बता रहे हैं यशविन शब्द काल का परामर्शक है ऐसी व्याख्या करके ये ज्ञापन किया और यथोक्त आत्मनि वा ये द्वितीय पक्ष हैं इससे ये बताया जा रहा है कि सर्वनाम होने से स्वभावतः हो, वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा तो प्रकृत अर्थ है आत्मा इसलिए यश्मिन शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मनी तो यश्मिन आत्मनी और उसका अन्वय जाएगा तत्र के साथ तो जिस आत्मा के विज्ञात होने, विज्ञात होने पर अद्वैत बोध होता है उस आत्मा में विज्ञाते आत्मनि शोक मोहा भावा, यानी संसार का अभाव बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यह थोक्त वा। आगे हैं सर्वाणी भूतानी आत्म अभूत इत्यादि की व्याख्या यशमिन शब्द दो का परामर्शक है वो बता दिया काल का या प्रकृत आत्म स्वरूप का अब सर्वाणी भूतानि की व्याख्या है कि तानि एव भूतानि सर्वाणी तो तानि एव का मतलब जो प्रथम पूर्व जो ष्ट मंत्र गया उसमें भूत शब्द का जो अर्थ किया था वे ही सब भूत तो भूत शब्द का वहां क्या अर्थ किया था अव्यक्तादि स्थावरांतानी तो यहां पर भी सर्वाणी भूतानि शब्द से उन्हीं को लेना प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत और वे परमार्थ आत्मदर्शनात आत्म अभूत तो परमार्थ आत्मदर्शन यानी तत्व दर्शन अद्वैत दर्शन वो है परमार्थ आत्मदर्शन अधिष्ठान भूत स्वरूप का ज्ञान अनुभव और उससे क्या हो जाता है आत्मैव अभूत सर्वानी भूतानी आत्मैव अभूत एने आत्मा एव संवृत तो जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो अध्यस्त जो अव्यक्त से स्थावर पर्यंत भूत हैं वे अधिष्ठान रूप ही होंगे रस्सी का ज्ञान होने पर जैसे रस्सी के अज्ञान से भास्मान सर्प दंड भूरेखा माला आदि जितने भी रस्सी के विवर्त रूप हैं, वे सब के सब रस्सी ही रूप हो जाते हैं ना? रस्सी रूप हो जाते का अर्थ है रस्सी से अलग नहीं रहते हैं ये हो जाता है ऐसे ही परमार्थ आत्मदर्शन हुआ है ने अधिष्ठान का बोध हुआ तो अधिष्ठान के अज्ञान से सत्य से भासने वाले जो अव्यक्तादि स्थावरांत विवर्त है वे अधिष्ठान से अलग नहीं भासते, अधिष्ठान ही अधिष्ठान के रूप में भासते हैं यही उनका आत्मरूप होना है सर्पादि का ऋषि रूप होना क्या है कि उनका जो कल्पित रूप था उस कल्पित रूप से भाषित न होना सत्य भाषित न होना बाधित हो जाना यही है आत्मरूप हो जाना आत्मा में अध्यस्त जगत का आत्मरूप होना है आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता पदार्थ के रूप में उनका बाध आत्मा से अलग उनकी सत्ता नहीं है आत्मा में ही वे कल्पित हैं। इस निश्चय का विषय बनना ही आत्मरूप होना तो सर्व कौन आत्मरूप हो गए आत्माभूत तो सर्वाणी भूतानी अव्यक्त से लेकर के प्रकृति से लेकर के पूरा प्राकृत जगत अनात्मा मात्र आत्मरूप ही हो गया किससे हुआ तो आत्मदर्शन मात्र से आत्मा हुआ का अर्थ है बाधित हो गया आत्मज्ञान मात्र से वह आत्मरूप हो रहे हैं का अर्थ है वे जिसके ज्ञान से तदात्मक ही भाष रहे हैं उसके अज्ञान से वे कल्पित हैं वह अज्ञान निवृत्त तो हुआ तो कारण के न रहने से फिर वे सत्य भाषित नहीं होंगे सोपाधिक अध्यास यानी निरूप कोई भी अध्यास हो सोपाधिक निरूपाधिक अधिष्ठान के ज्ञान से वे अलग नहीं रहता यह है कि निरूपाधिक अध्यास होता है तो भाषता ही नहीं है सोपाधिक अध्यास होगा तो भाषेगा लेकिन बाधित भाषेगा निरूपाधिक अध्यास में रहता ही नहीं है अधिष्ठानी अधिष्ठान रहता है तो जीवन मुक्ति अवस्था में प्रारब्ध रूपी उपाधि के रहने के कारण भाजता है लेकिन बाधित तो होकर के भासता है जैसे नदी किनारे कोई खड़ा है तो उसमें नदी किनारे के वृक्ष का मूल ऊपर और शाखाएं नीचे प्रतीत होती हैं। वह अध्यास जब तक जल रहेगा जल रूपी उपाधि तब तक होता रहेगा लेकिन उसे बाधित रहता है विवेक व्यक्ति समझता है कि उपाधि रूप जल के कारण ऐसा दिख रहा है लेकिन वास्तविकता दूसरी है ऐसे जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है तो उस बोध से वैपरीत्य दिखाने वाला जो अज्ञान है वह निवृत्त होने से ये विपरीत भाव जो है जब तक प्रारब्ध है तब तक भाषने पर भी द्वैत सत्य भाषित नहीं होता यही है आत्मरूप होना बाधित प्रतीत हो जाना द्वैत का तो परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मव अभूत यानी आत्मा एवं संवृत किसके लिए ये आत्मरूप ही हुआ आत्मा से अलग नहीं रहा बाधित हुआ जगत तो कहते हैं परमार्थ वस्तु विजानत विजानत पद का व्याख्यान है हा जीवन मुक्ति में तो यदि जीवन मुक्ति लेनी है तो सोपाधि का ध्यान मानना पड़ेगा वो प्रारब्ध रूपी उपाधि जब तक रहेगी तब तक जीवन मुक्ति तत्व निश्चय हाँ अधिष्ठान अवशेष ही बात है तो परमार्थ वस्तु विजानत ये किसको होता है ऐसा तो कहते परमार्थ वस्तु विजानत तो परमार्थ वस्तु है अद्वैत आत्मा और उसका अनुभव जिसको हो रहा है उसके लिए ये सारा द्वैत आत्मरूप ही हुआ आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं रहा अब तत्र शब्द का अर्थ करते हैं जो यशमिन शब्द के दो अर्थ थे उन दोनों अर्थों का परामर्शक तत्र शब्द रहेगा इसलिए तत्र का अर्थ करते तस्मिन काले तत्र यानी आत्मनिवा। तो उसी समय जिस समय ये सारा जगत आत्मरूप ही हो जाता है उसी समय फिर शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है का मतलब संसार बाधित हो जाता है संसार की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है तो तस्मिन काले तत्र आत्मनिवा और जब तत्र शब्द आत्मा का परामर्शक होगा तो आत्मनिवा को मोह कशोका। उस विज्ञात आत्म स्वरूप में शोक मोह नहीं है यह अर्थ निकलेगा को मोह कश्योक शोकश्च मोह काम कर्म बीजम अभिजानत ये अजानत भवति तो ये जो तत्र को मोह क शोक इसकी व्याख्या की जा रही है कह मोह क शोक की तो कहते हैं शोक और मोह है काम कर्म के बीज मोह रहेगा कामना होगी उसके लिए कर्म करेगा और कर, पाप कर्म का फल जब सामने आएगा तो शोक होगा ये सब होता है तो शोक मोह ये काम और कर्म के बीज हैं और शोक मोह का बीज है अज्ञान इसलिए कहते हैं काम कर्म बीजम शोकश्च अजानतःती ऐसा अनु करना और काम कर्म बीज अजानतो अजान ऐसे तो भवती का कर्ता है शोक मोहती कश्य अजानता और शोक का और काम का विशेषण है शोक और मोह का विशेषण है काम कर्म बीज काम कर्म बीज यानी काम और कर्म का हेतु काम यानी इच्छा इच्छा और मोह का क्या हम कर्म का हेतु जो शोक और जो मोह है ये किसको होते हैं तो अजानत भवती अज्ञानी को होते हैं कर्म से पुण्य पाप, पाप लेना तो शोक और मोह ये काम कर्म के बीज हैं और ये शोक मोह से काम कर्म होगा और शोक शोकमोह किससे होते हैं तो कहते हैं अजानत भवती का मतलब अज्ञानी को होता है का अर्थात ये बताया गया कि अज्ञान ये शोकमोह का हेतु है अज्ञान से शोक शोकमोह होते हैं और शोक शोकमोह से काम कर्म होते हैं और यही फिर संसार चलता है और न तो आत्मेयकत्व विशुद्धम गगनोपम पश्यत न तो शोकः भवति ऐसा लगाना तो पश्यत यानी विजानत तो जो विशुद्ध गगनोपम यानि व्यापक आत्म एक उसे जानने वाले को यानी वास्तविक आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को न न, न तो शोक भवती नु मोह बहती और जो विशुद्धात्म स्वरूप को नहीं जानता है उसे ही शोक और मोह होता है अशुद्धात्म स्वरूप को विशुद्धात्म स्वरूप को न न, न जानना यानी तद विषय अज्ञान शोक मोह का कारण है यह अन्वय वे सचार व्यतिरिक्त सचार से बताएं। जिसके पास अज्ञान है उसे शोक मोह हो रहा है जिसे विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान है अर्थात अज्ञान नहीं है वह शोकाकुल नहीं होता उसमें मोह नहीं रहता का अर्थ हुआ अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से ये आत्मा ज्ञान शोक मोह का कारण है और शोक मोह काम कर्म के कारण है और जब आत्मज्ञान होता है तो अज्ञान नहीं रहेगा तो शोक मोह नहीं होगा शोक मोह नहीं होगा तो काम कर्म नहीं होगा काम कर्म नहीं होगा तो संसार नहीं रहेगा इस प्रकार ये संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है आत्मज्ञान से ये यहां पर बताया जा रहा है कि सो को शोकस्य मोहस्य अजानतो येजोशोक मोह कामकमीजान नत्मेक विशुद्ध गगनोपम पश्यत ये वाक्य है भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार उसे देखिए टीका को निरति से आनंद एव आनंदस्वे दुखास्पृष्ट अजानतः शोकोति हा हतो नमे पुत्रो अस्ति नमे क्षेत्रम इति कहते हैं आत्म स्वरूप कैसा है निरति से है। निरति से से आनंद स्वरूप है आनंद स्वरूप आत्मा है इसीलिए दुखास्पृष्टम आत्मान तो दुख से अस्पृष्ट है निरति से आनंद स्वरूप होने से उसमें कोई दुख नहीं है साथी से आनंद जहां रहता है वहां दुख भी रहता है साथी से आनंद है विषय आनंद वो है मानुष आनंद से लेकर के हिरण्य ग का जो आनंद आनंद मीमांसा भी बताया ना? वो दुख मिश्रित आनंद है विषय वो होता है सांसारिक आनंद और आत्मानंद सात से आनंद नहीं है निरति से आनंद है और वो जो निरति से आनंद होने से ही वह दुख असंस स्पृष्ट है दुख संस्पृष्ट नहीं है तो दुख से रहित आनंद रूप जो आत्म स्वरूप है उसे जो नहीं जानता है कि निरति से आनंद स्वरूप मैं हूं दुख से असंश्लिष्ट आनंद स्वरूप मैं हूं मेरे में दुख का स्पर्श भी नहीं है ऐसा स्वयं को न जानने वाला जो नहीं जानता अपने वास्तविक स्वरूप को उसके कारण फिर क्या होता है कि इस अज्ञान से वह अनात्मा शोकादि धर्म से युक्त कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान कर लेता है ये मुंह हुआ अध्यास और इससे फिर जैसे ही पाप कर्म का फल सामने आता है तो शोक करता है शोक का स्वरूप बताया कि दुखा स्पृष्टम आत्मान अजानत शोको भवती नहीं जान रहा है स्वरूप को अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा के रूप में जान रहा है तो उसे शोक होता है वो किस प्रकार का शोक होता है कि हा हतो अहम किसी ने शरीर में आकर के थप्पड़ मार दी तो हा मैं मारा गया प्रताड़ित हो गया सा, सामने वाले ने मुझे थप्पड़ मारी ऐसा हा हतो अहम ये शोक का आकार है अभिनय है और नमे मे पुत्रो अस्थि मुझे न तो पुत्र है न तो कोई क्षेत्र है प्रॉपर्टी है जमीन जायजा को तो नहीं है ऐसा शोक कर लेता है ये शोक किसको होता है जो दुख निरति से आनंद स्वरूप मैं हू ऐसा बोध जिसे नहीं है उसे ही अनात्मा शरीरादि मैं के रूप में भाजते शरीरादि को ही मैं समझ करके शरीरादि के प्रताड़ित होने पर अपने को प्रताड़ित समझता है शरीरादि को पुत्र या क्षेत्रादि नहीं है जमीन जायदाद तो मान लेता है कि मुझे न पुत्र है न जमीन जायदाद है ऐसा शोक कर लेता है और फिर जो अनुकूल हैं संसार में उसे अनुकूलत्व रूपे न प्रतीत हो रहा है लेकिन नहीं है उसकी आकांक्षा करता है तो शोक कैसे काम का हेतु बन जाता है उसे कह रहे हैं कि ततह पुत्रादीन काम तो ये शोकाकुल होकर के फिर पुत्रादि को चाहता है जो नहीं है जिसका अभाव देख रहा है अपने पास जब शरीरादि रूप ही अपने को समझ रहा है शरीरादि के अनुकूल है पुत्रादि पुत्र क्षेत्र और उन्हें चाहता है ये हुआ ततः पुत्रादीन काम और तदर्थंच और यदि सामान्य प्रयत्न से पुत्रादि प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए देवता आराधनादि करके देवताओं से देवता के अनुग्रह से प्राप्त करना चाहता है पुत्रेष्टि यागादि करके तो आगे कहते हैं कि तदर्थं चने अर्थंच देवता आराधनादि चिकीर्सती देवता का आराधन करना चाहता है तो देवता आराधना आराधनादि से पुत्रादि को प्राप्त करना चाहता है न तो आत्म एकत्व पश्यतः तो जो आत्म एकत्व का अनुभव कर रहा है उसे शोक नहीं होता इसलिए पुत्रादि की कामना नहीं होती और वह पुत्रादि की प्राप्ति के लिए देवता आराधना आराधनादि भी नहीं करना चाहता ये सब होता है आत्मा को न जानने वाले को न तो आत्म एकत्व पश्च्यत ऊपर से जोड़ देना शोको भवती न तो आत्म एकत्व पश्च्यत शोको भवती शोक नहीं होता त तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तो ये जो अन्वय व्यतिरेक हुआ आत्म अज्ञान जिसमें है उसमें शोक है आत्म आत्माज्ञान जिसमें नहीं है ज्ञानी में उसमें शोक नहीं है ये अन्वय सहचार व्यतिरैक सहचार से यह निश्चित होता है कि शोक मोह अविद्या का कार्य है ये कह रहे कि ततो अन्वय व्यतिरेकभ्याम शोकादेहे अविद्याधारणा शोक और मोह अविद्या का कार्य है ये निश्चय हुआ और मूल अविद्या अविद्यावृत्तियव शोकादेय आत्यंतिकी निवृत्ति इसलिए शोक मोह का कारणभूत जो मूल अविद्या है उसकी निवृत्ति होने से ही शोक शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति होती है कारण निवृत्ति को आत्यंतिक निवृत्ति कहा जाता है न तो मूल अविद्यानिवृत्तियव शोक शोकादेय आत्यंत की निवृत्तिर विद्या फलत्वे न विवक्षिता विद्या यानी आत्मज्ञान आत्म यथार्थ ज्ञान से ज्ञान के फल के रूप में विवक्षित है शोक मोहादि की आतंतिक निवृत्ति लय अवस्था सुसुप्ति अवस्था होती है महाप्रलय अवस्था होती है उसमें लय तो होता है लेकिन कारण तो रहता ही है ना शोक मोह तो नहीं रहते वहां लय ले है लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है ये कहते हैं लय मात्रस्य से भावात। तो लय मात्र तो सुसुप्ति में भी होता है शोकादि का सावशेष निवृत्ति को लय कहते हैं वो तो सुसुप्ति में भी हुआ लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति शोकादि की वो ज्ञान का फल है इति आह इस अभिप्राय से कहा शोकोह कामकर्म बीज अजान न तो आत्मेकत्व विशुद्ध गगनोपम पश्यत आगे है को मोहशोक आत्मज्ञान से फिर शोक मोह की निवृत्ति होती है ये कहा जा रहा है कि को मोह कशोक मोहयो अविद्या अविद्या्य आक्षेपेण असंभव प्रदर्शना स कारणस्य संसार एव अत्यम प्रदर्शितो भवति को मोह शोक इसमें कह शब्द आक्षेपार्थ में होने से शोक मोह जो अविद्या के कार्य हैं उनका आक्षेप किया गया ये कहा गया कि ज्ञात आत्म स्वरूप में शोक और मुह कहा रहेंगे अर्थात नहीं रहेंगे का मतलब असंभव बताया गया आक्षेपे तो शोक अविद्या के कार्य शोक मुह का आक्षेप द्वारा असंभव बता करके एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कारण संसार का अत्यंत उच्छेद कारण सहित संसार की निवृत्ति यह ज्ञान के फल के रूप में बताया जा रहा है प्रदर्शितो भवती तो ज्ञान का फल है संसार की अत्यंतिक निवृत्ति ये कहा गया बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे सप्तम मंत्र का विचार हुआ अष्टम मंत्र का विचार कल होगा